विवेक वैराग्य अभ्यास विवेक ठीक होता है तो उसका परिणाम वैराग्य है और वैराग्य होने के बाद हमारी चित्त वृत्तियां स्थिर होती चली जाती हैं और उस स्थिर हुई वृत्तियों को बार बार उसी स्थिति में रखने का प्रयत्न अभ्यास प्रारंभ हो जाता है बिना विवेक के वैराग्य नहीं है वैराग्य के बिना चित्त की वृत्तियों की स्थिरता नहीं है और जब थोड़ी सी स्थिरता होती है उसका जो सुख होता है उसको बार बार व्यक्ति रोकना चाहता है उसी स्थिति में रहना चाहता है तो अभ्यास अपने आप प्रारंभ हो जाता है विवेक ज्ञान इसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं परमेश्वर का विशुद्ध स्वरूप निश्चयात्मक रूप से जब हमारे अंतकरण में बैठ जाता है तब हम उस परमेश्वर से लाभ लेना प्रारंभ कर देते हैं कल अवरणम की बात हम देख रहे थे श्री कृष्ण जी का प्रसंग आया था और उस प्रसंग में मैंने ऋषि दयानंद जी का लिख कहा था कि ऋषि की मान्यता मोक्ष प्राप्त हुआ श्री कृष्ण को ऐसी उनकी पंक्ति मिलती है वेद वृद्ध मत खंडन उनकी जो पुस्तक है उसमें जो उनका वाक्य है वो वाक्य में पढ़ करके बता देता हूँ तो परम पदम प्राप्तः ये स्पष्ट वाक्य महर्षि का है कृष्ण तो परम पद को प्राप्त हो गए इसका हिंदी में भी अनुवाद किया है कृष्ण जी तो परम पद को प्राप्त हो गए आप लोग कैसे जीवते बने हो आगे प्रसंग अलग है ये जो पंक्ति देखी उसके आधार पर मैंने बोल दिया था और विचार हो सकता है इस पे प्रकरण देखना चाहें आगे पीछे देखना चाहें उसके हिसाब से और बोला जा सकता है तात्पर्य ये था कि मुक्ति केवल और केवल एक वर्ग विशेष को होती है ऐसा नहीं है हमारे बुद्धि में कभी ऐसा नहीं बैठा कि कोई वर्ग विशेष ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है मुक्ति गृहस्थी भी प्राप्त कर सकते हैं मुक्ति ब्रह्मचारी भी प्राप्त कर सकते हैं मुक्ति सन्यासी भी प्राप्त करते ही हैं मुक्ति में आश्रम की योग्यता नहीं लिखी है मुक्ति में ज्ञान की योग्यता लिखी हुई है यदि गृहस्थी को वो यथार्थ ज्ञान हो गया है तो गृहस्थी मुक्ति का अधिकारी है यदि ब्रह्मचारी को वो ज्ञान की अवस्था प्राप्त हो गई तो वो मुक्ति का अधिकारी है आश्रम मुक्ति की कसौटी नहीं है कसौटी मुक्ति की ज्ञान है हम देख रहे थे शुद्धम का अर्थ ऋषि ने इसका भाष्य किया है अविद्या आदि क्लेशों से रहित होकर जो सदा पवित्र है उसको शुद्ध कहा है परमेश्वर जो हैं अविद्या आदि क्लेशों से रहित शुद्ध पवित्र हैं अब हम अपना निरीक्षण परीक्षण करके देखें क्या हम परमात्मा को शुद्ध मानते हैं हमारे दिमाग में ऐसा आ चुका क्या परमात्मा पवित्र हैं और पवित्र भी हैं तो सदा पवित्र हैं क्या लगता है आप लोगों को क्या परमात्मा पवित्र हैं है तो पवित्र हैं अब ये हमारा शाब्दिक विचार है आंतरिक रूप से अभी हमें स्वीकार नहीं हुआ है कि ईश्वर पवित्र हैं आत्मा का स्वभाव है वो स्वच्छता पवित्रता की तरफ अपने आप झुकता है उधर जाना चाहता है उसका सानिध्य प्राप्त करना चाहता है यदि हमारे अंदर ये आंतरिक रूप से परमात्मा का पवित्र स्वरूप बैठ गया है तो हम ईश्वर के निकट होना चाहेंगे दूर नहीं होना चाहेंगे किसी भी प्रयत्न से पुरुषार्थ से उसका सान्निध्य प्राप्त करना चाहेंगे लौकी को उदाहरण से देखेंगे जैसे कोई स्थान विशेष होता है उस स्थान विशेष की स्वच्छता देख करके आप इस आश्रम में आए हैं अन्य आश्रमों में भी जाना हुआ होगा मंदिरों में जाना हुआ होगा अब तुलना करते होंगे कि किस आश्रम में स्वच्छता है और किस आश्रम में स्वच्छता नहीं है अब तुलना हुई तो वो स्वच्छता वाला आश्रम ज़्यादा अच्छा लगता है या अस्वच्छता वाला आश्रम ज़्यादा अच्छा लगता है स्वाभाविक है ये कभी अहमदाबाद नज़दीक है आपके ऐसी बस्ती में जाना हुआ हो जिन्होंने 10-10, 12-12 पैदा कर रखे हैं और उनको संभालने की व्यवस्था है नहीं घर में और उनके बच्चे बाहर गली में ही शौच कर देते हों पहले से ही गली गंदगी से युक्त है और बच्चों ने और शौच करके खराब कर दिया और उस गली से हमें निकलना पड़े निकलना पड़े तो जबरदस्ती होती है या स्वेच्छा से हम सोचते हैं दो रास्ते हो एक साफ सुथरी गली हो और एक वो गली हो हम कौन सी गली से जाना पसंद करते हैं साफ सुथरी से ही पसंद करेंगे क्योंकि आत्मा की इच्छा स्वाभाविक इच्छा है कि वो पवित्रता की तरफ स्वभाव से झुकता है मान सरोवर के वहाँ गए हों सुना है बड़ा रमणीय स्थान है शुद्ध वायु है उस शुद्धता को देख करके हमारा आकर्षण बढ़ा ये जड़ प्रकृति की स्वच्छता को देख करके आकर्षण बढ़ा अब हम देखें चेतन की तरफ छोटा सा बच्चा है दो तीन चार पाँच साल का उस पाँच साल के बच्चे को देख करके तीन चार साल के बच्चे को देख करके उसकी माँ ने उसको नहला रखा है सुंदर वस्त्र पहना रखे हैं और बच्चा नटखट सा है आंगन में खेल रहा है उसको देख करके इच्छा होती है कि गोद में उठा लिया जाए उसका बाहिये स्वच्छता तो आकर्षित करती ही करती है लेकिन उस बच्चे के मन की स्वच्छता भी आकर्षित करती है उस बच्चे के अंदर हमें छल कपट दिखाई नहीं देता शुद्धता दिखाई देती है बच्चे को छोड़ करके किसी आचार्य को लिया जाए और हम साधारण रूप से हमारी मान्यता ऐसी बन चुकी है कि जो गर्भ घर गृहस्थी गर हैं वो ज़्यादा विचारों से दूषित होते हैं और आचार्य ज़्यादा अच्छे होते हैं विचारों से मान्यता बनी हुई है लेकिन ऐसा सिद्धांत नहीं है कि आचार्य बहुत अच्छा होगा और घर गृहस्थी बहुत निकृष्ट होंगे ऐसा नहीं है हमने एक धारणा बना कोई लाल वस्त्रों वाला या मेरे जैसे कपड़ों वाला दिख जाता है तो हमारी श्रद्धा बन जाती है बढ़ जाती है झुकाव होता ही है लेकिन वास्तव में कोई शुद्ध विचारों का व्यक्ति हो उसके प्रति श्रद्धा स्वाभाविक होनी चाहिए होती है आचार्य को छोड़कर के उनसे बड़ा कोई सन्यासी हो और उसने और ज्यादा योग्यता प्राप्त कर रखी हो अंतकर्ण पवित्र कर रखा हो अब झुकाव उसकी तरफ हो जाता है इस सन्यासी को भी छोड़कर के यदि हम कल्पना करें महर्षि दयानंद जी हमारे सामने हों एक ब्रह्मचारी आचार्य है एक सन्यासी और साथ में ही महर्षि दयानंद जी हैं हम पहले किससे मिलने की इच्छा रखेंगे किसके चरण छूना चाहेंगे ऋषि दयानंद दयान जी की तरफ अधिक आकर्षण होगा क्यों क्योंकि हमने उनको अधिक पवित्र माना है ये तो लौकिक संसार की बातें हैं क्या हम इनसे भी ज़्यादा पवित्र परमात्मा को मानते हैं जैसे ऋषि दयानंद जी हैं और उनकी तरफ हम पैर छूना चाहते हैं उनसे मिलना चाहते हैं क्यों क्योंकि हमने उनको पवित्र माना उनको साधु माना है क्या परमात्मा पवित्र साधु नहीं हैं? यदि अंतकरण ने स्वीकार कर लिया है तो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति स्वाभाविक उपासना होने लग जाएगी ईश्वर की स्तुति होने लग जाएगी और वो परमात्मा कैसे हैं? ऋषि ने कहा है सदा पवित्र हैं। ऐसा नहीं है कभी मलिन हो जाते हैं और कभी पवित्र हो जाते हो महर्षि दयानंद जी क्या लगता है आपको कि सदा पवित्र रहे नहीं रहे है? उससे पिछले जन्म की उनकी स्थिति देखिए उससे पीछे जा कर के देखिए और पीछे जा कर के देखेंगे हो सकता है डाकू हो चोर हो व्यभिचारी भी रहे हों सदा पवित्र तो नहीं है श्री रामचंद्र जी को देखिए क्या पिछले पिछले पिछले जन्मों में जा कर के देखेंगे क्या क्या कैसे कैसे जन्म प्राप्त किए होंगे क्या क्या कर्म किए होंगे वो तो पुरुषार्थ से साधना से आगे बढ़ते चले गए और वर्तमान में जो स्वरूप हमें दिख रहा है वो बहुत पुरुषार्थ के बाद ये स्वरूप दिख रहा है अब पवित्रता है मुक्ति से लौटने के बाद ऐसी ही पवित्रता बनी रहेगी कोई गारंटी नहीं है ये जीवात्मा कभी भी सदा पवित्र नहीं हो सकता परमात्मा सदा पवित्र है <coughs> जीवात्मा की बात आई क्या जीवात्मा मलिन और पवित्र होता रहता है तात्विक दृष्टि से जीवात्मा ने तो मलिन होता है न पवित्र होता है हाँ वो पवित्र स्वभाव से है मलिन नहीं होता आत्मा का स्वभाव सदा पवित्र है वो भी पवित्र है लेकिन निमित्त से अविद्या के कारण से आत्मा अपने आप को मलिन देखने लग जाता है चित्त अंतकरण जैसा उसका होता है मन के अंदर जैसे संस्कार होते हैं वैसा ही आत्मा भी अपने आप को देखने लग जाता है सूत्रकार दृष्टांत देते हैं जैसे स्फटिक मणि कोई शीसा ऐसा शीशा एक गोल गोल जैसे हीरे जैसा कुछ लेकर के आते हैं उसमें से देखते हैं तो सैकड़ों वो व्यक्ति दिखने लगते हैं सैकड़ों चित्र जो भी कुछ सामने होता है वो सैकड़ों सैकड़ों दिखने लग जाते हैं ऐसा कुछ वो स्फटिक मणि उसको हम जिस रंग में रखेंगे वैसा ही रंग उस स्फटिक मणि का भी दिखने लगता है अलग कर देंगे तो वो साफ़ है स्वच्छ है बिल्कुल ऐसे ही जीवात्मा जैसा उसका अंतकरण होता है जैसे संस्कार होते हैं वैसा ही अपने आप को भाषित करना शुरू कर देता है अनुभव करने लग जाता है यही मलिनता है यथार्थ में तात्विक दृष्टि से जीवात्मा कभी मलिन नहीं होता वो भी पवित्र ही है लेकिन निमित्त से पवित्र अपवित्र होता रहता है सदा पवित्र परमेश्वर हैं, जीवात्मा कभी सदा पवित्र नहीं हो सकते अगला कहा है अपाप विध्म परमात्मा की विशेषता है ये अपाप विध्म अर्थात कभी पाप से विद्धता नहीं है पाप के बंधन में नहीं आता है अब पाप की परिभाषा क्या करें पाप किसको कहा जाए मार्सी दयानंद जी ने एक व्याकरण ग्रंथ की व्याख्या की कुणादिकोष नाम का एक व्याकरण ग्रंथ उसमें पाप की परिभाषा करते हैं वह कहते हैं कि जिससे जीवात्मा अपनी रक्षा चाहता है जिससे बचना चाहता है वही पाप है जिससे बचना चाहता है जिससे अपनी रक्षा चाहता है वही पाप है अब इस बात को खोल करके देख लीजिएगा झूठ से अपनी रक्षा चाहता है झूठ से बचना चाहता है अब झूठ बोलना झूठ व्यवहार क्या हो जाएगा पाप हो जाएगा चोरी से ये जीवात्मा बचना चाहता है अपनी रक्षा चाहता है अब चोरी व्यवहार पाप हो जाएगा ऐसे ही जितने भी हैं जिससे हम बचना चाहते हैं अपनी रक्षा चाहते हैं वो वो पाप कहलाएगा गाली देना गाली सुनने से जीवात्मा बचना चाहता है गाली से रक्षा चाहता है और यदि गाली देना प्रारंभ कर देता है तो यही गाली देना पाप हो जाएगा पाप की परिभाषा रक्षा और बचने तक है अब देखिएगा ऐसे कामों से परमात्मा नहीं विधा हुआ पाप से युक्त नहीं होता कभी भी पाप से युक्त कब हुआ जाता है पाप से युक्त तभी होता है जब अविद्या उसके साथ लगी हुई हो बिना अविद्या के ये जीवात्मा भी पाप नहीं करता नहीं कर सकता विद्या होगी तो ठीक ही कर्म करेगा ठीक कर्म करेगा तो पाप नहीं लगने वाला परमात्मा के पास अविद्या नहीं है अविद्या नहीं है तो वो कभी भी पाप के बंधन में नहीं बंधते हैं महापुरुषों को उठा करके देखिए श्री रामचंद्र जी कृष्ण दो मुख्य लेकर के हम चल रहे हैं बहुत सारे हैं ऐसे तो अब जो पवित्र है जो पाप से विधा हुआ नहीं है वो कर्म भी पवित्र करेगा एक भगवान हमने माने शंकर भगवान और परमात्मा शुद्ध होने से न्यायकारी हैं पक्षपात रहित हैं यथा योग्य व्यवहार करते हैं अब शंकर भगवान कैसे हैं इन पौराणिकों से पूछ करके देखिएगा क्या शंकर भगवान सर्वज्ञ हैं अब भगवान हैं तो वो कहेंगे सर्वज्ञ हैं अब हम प्रमाण देंगे कि वो सर्वज्ञ नहीं थे बहुत सारे प्रमाण हैं एक भस्मासुर नाम के राक्षस हुए भोलेनाथ की भक्ति करने लग गए भोलेनाथ प्रसन्न हो गए भस्मासुर ने वरदान मांग लिया कि भगवान हमें वरदान दो क्या वरदान चाहिए भस्मासुर कहने लगे कि मैं जिसके सिर के ऊपर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए यही वरदान चाहिए हम और कुछ नहीं चाहते ये छोटी सी चीज चाहिए और भगवान भी कितने भोले भाले हैं तथा अस्तु बात पूरी हो जाएगी अब भस्मासुर को पक्का हो गया कि तुझे ये वरदान मिला हुआ है मिल चुका है कहने लगे कि भोलेनाथ हम परीक्षण करना चाहते हैं और तुम्हारे ही सिर पे हाथ रखेंगे हम परीक्षण करना चाहते हैं कि वरदान मिल चुका है नहीं मिल चुका अब तुम्हारे ही सिर पे हाथ रख के देखेंगे कि भस्म होते हो या नहीं होते पुराणों में लिखा है जान बचानी मुश्किल हो गई भगवान को दौड़े दौड़े घूम रहे पीछे पीछे भस्मा है और आगे आगे शंकर जी कहीं खड़ाऊं गिर गई कहीं जटाएँ गिर गई कहीं उनकी मृगछाल गिर गई कहीं कमंडल बिखरा पड़ा है और मध्य प्रदेश में जाएंगे पचमढ़ी नाम का स्थान है वो इसी कथा के लिए प्रसिद्ध है वहाँ पहाड़ में छिप करके जान बचाई है भगवान थे या कुछ और थे मानते नहीं हैं ये लोग वो फिर आपको एक आक्षेप देकर के ऊपर आक्षेप करके अपनी जान चाहेंगे आप लोग तो आर्य समाजी कुछ मानते थोड़ा ही हो कुछ मानते थोड़ा ही आर्य समाजी माने आर्य समाजी कुछ मानते ही नहीं है भगवान की, की लीला है लीला कह करके पीछा छोड़ाएंगे शुद्धम अपाप विद्धम और यदि पुराणों को पढ़ेंगे पुराणों को पढ़ेंगे तो इनके भगवान भी पाप वाले कार्य करते हुए दिखाई देंगे शिव पुराण को पढ़िएगा पुष्कर में ब्रह्मा जी ने यज्ञ कर रखा था यज्ञ का आयोजन चल रहा था और भोलेनाथ आ गए उस भोलेनाथ आए हैं तो उस आने का वर्णन आप पढ़िएगा वर्णन पढ़ेंगे इससे ज़्यादा अश्लील ग्रंथ आपको लगेगा नहीं पुराण से ज़्यादा अश्लील ग्रंथ इतना भद्दा वर्णन कर रखा है जिससे यह जीवात्मा बचना चाहता है रक्षा चाहता है उसको पाप कहते हैं और वो बिल्कुल बच ही नहीं रहे रक्षा ही नहीं चाह रहे और उसको करते जा रहे हैं पाप करते हुए दिखाई देंगे। भगवान कभी छल कपट नहीं करते लेकिन पुराणों के भगवान पदे पदे छल कपट करते हुए दिखाई देंगे अ कवि ही ऋषिवर कवि का अर्थ करते हैं सर्वज्ञ सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाला सारा जानने वाला अब सत्यार्थ प्रकाश के सातवें समुलास में ऋषि ने प्रश्न उठाया लोगों ने कहा कि भगवान तो त्रिकालदर्शी हैं ऋषि कहते हैं कि ये कहना मूर्खता की बात है कि ईश्वर त्रिकालदर्शी है त्रिकालदर्शी हैं ऋषि खोलते हैं उस बात को कि कोई चीज कोई ज्ञान न हो और वो आगे चल कर के होवे ऐसा परमात्मा के साथ तो है नहीं कि अभी ज्ञान तो नहीं है परमात्मा को और आगे चल कर के होने वाला है और पीछे कोई अभी जो ज्ञान है वो पीछे नहीं था वो भूत तीनों काल परमात्मा के लिए नहीं हैं ईश्वर के लिए तो एक ही काल है परमात्मा सदा वर्तमान में रहते हैं भूत भविष्य में परमात्मा नहीं रहते एक दार्शनिक विद्वान हुए उन्होंने शास्त्रों को तो स्वीकार नहीं किया लेकिन अपनी बौद्धिक बुद्धि कौशल से वो लोगों को बोला करते थे ओसो उनसे बहुत प्रभावित थे जिनका नाम था जय कृष्णमूर्ति दक्षिण के थे जय कृष्ण मूर्ति प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे उस समय एनीबेसेंट नाम की एक विदेशी महिला भारत में रहती थी उनकी प्रतिभा जब एनिवेसेंट ने देखी थी जय कृष्ण मूर्ति की उनसे प्रभावित बहुत हो गई थी और आठ साल की आयु में ही जय कृष्ण मूर्ति को उन्होंने गोद ले लिया था गोद ले लिया और विदेश में ही ले गई इनकी सारी की सारी शिक्षा दीक्षा विदेश में हुई और धीरे धीरे जय कृष्ण मूर्ति को पाठ पढ़ाया ये जा रहा था कि तुम ईशा के अवतार हो और तुम्हें अवतार घोषित किया जाएगा और एक सोसाइटी का गठन भी किया था पोरो का सितारा स्टार ऑफ द ईस्ट पोरव का सि सितारा एक सोसाइटी गठित कर दी और उस समय उस सोसाइटी के नाम करोड़ों रुपये इकट्ठा हो गए थे और धीरे धीरे ये प्रचार किया जा रहा था कि जय कृष्ण मूर्ति ईसा मसीह के अवतार हैं और अवतार घोषित करने के लिए उन्होंने भारत देश का चुनाव किया था आप देखेंगे ये ईसाइयों के हों चाहे मुसलमानों के पीर पैगंबर सूफी हों उनके चमत्कार हुए हैं तो भारत में ही चमत्कार हुए हैं अरब देश में कोई चमत्कार ही नहीं किया उन सूफी संतों ने यहाँ आ के उनके चमत्कारों का बखान किया जाता है क्यों क्योंकि भोले भाले लोग हैं इनको जय कृष्ण मूर्ति को इलाहाबाद ले आया गया जब उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई स्टार ऑफ द ईस्ट के वे अध्यक्ष बना दिए गए थे और इलाहाबाद के बहुत बड़े ऑडिटोरियम में सभी धर्म गुरुओं को बुला रखा था और सभी धर्मगुरुओं को एक ही बात कहनी थी कि आज वर्तमान में यदि कोई अवतार है तो जय कृष्ण मूर्ति है और ईसा का अवतार है जो भी धर्म गुरु आता है बोल करके चला जाता है जो आता है बोल करके चला जाता है स्वयं कहा अब जय कृष्ण मूर्ति अपने मुंह से अपने आप को घोषित करेंगे जय कृष्ण मूर्ति जब मंच पर आया था और जनता को संबोधित करते हुए उसने कहा था कि भोले भाइयों मैं कोई अवतार नहीं हूँ मैं कोई अवतार नहीं हूं और जो स्टार ऑफ द ईस्ट नाम की जो ये सोसाइटी बनाई है संगठन बनाया है मैं इसके अध्यक्ष पद से त्याग देता हूं और इसको खंडित करता हूं इसको खत्म करता हूं ये बात कहने के बाद लोग मिले इनसे और पूछा था भले आदमी तू भगवान घोषित तो हो रहा था तेरे पीछे पीछे करोड़ों लोग चरने वाले थे अरबों की संपत्ति तेरे चरणों में होती और तूने ये क्या कर दिया इन्होंने उत्तर दिया था जो भी कुछ सात्विकता रही हो उत्तर दिया था कि इस बात को मेरी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही थी इसलिए मैंने इसको स्वीकार नहीं किया मैं अपनी आत्मा को मार करके आत्मा का हनन करके वो कार्य नहीं करना चाहता था जो आज स्वामी जी महाराज जिस मंत्र के ऊपर प्रवचन कर रहे थे ये के च आत्महनोजना जय कृष्ण मूर्ति की मान्यता थी कि वर्तमान में जियो वर्तमान में जियो जो वर्तमान में जीवन जीना सीख गया वर्तमान में रहने लग गया उसके पास दुख नहीं होते जो भी क्षण चल रहा है उसको देखते चले जाओ एक अंग्रेजी का शब्द ज़्यादा प्रयोग करते थे अवेयरनेस अवेयरनेस सावधान रहो और वर्तमान में रहो यदि सावधानी पूर्वक वर्तमान में रहे तो वो कहते हैं कि दुःख छुएंगे नहीं अब परमात्मा सर्वज्ञ हैं सर्वज्ञ का अर्थ किया सामान्य रूप से त्रिकालज्ञ हैं, सब कालों को जानने वाले हैं ऋषि दयानंद जी कहने लगे कि ये त्रिकालज्ञ कहना नादानी है परमात्मा के लिए तीन काल नहीं हैं। हम जीवात्माओं की दृष्टि से तीन काल तो सिद्ध होंगे लेकिन ईश्वर की दृष्टि से वर्तमान ही है चाहे कितनी अनंत सृष्टिया बीत चुकी चाहे कितनी अनंत सृष्टियाँ आगे होंगी फिर भी परमात्मा के लिए ये सब का सब वर्तमान है वैज्ञानिक आइंस्टीन एक उदाहरण देते हैं वर्तमान का जैसे घर में हमसे कोई मिलने के लिए आया हम कमरे में बैठे थे कमरे में बैठे थे और वो व्यक्ति मिल चुका है मिलने के बाद वो कमरे से निकल गया कमरे में आकर के किसी ने हमसे पूछा कि वो व्यक्ति कहाँ है हम कहेंगे कि वो व्यक्ति चला गया हमारे लिए व्यक्ति क्या हो चुका है वह तो हो चुका लेकिन जो कमरे से बाहर है कमरे से बाहर वाले से पूछेंगे उसके लिए यदि वो व्यक्ति दिखाई दे रहा है तो उसके लिए तो अभी भी वर्तमान है इस व्यक्ति को भी छोड़ दीजिए घर से निकल चुका है घर से निकलने के बाद दूसरों से पूछा जाए उनके लिए भी भूत हो चुका और घर से बाहर जो गली में है और वो उस व्यक्ति को देख रहे हैं अभी उसके लिए वर्तमान है अब इन सब को छोड़ दीजिए जो व्यक्ति छत पर चढ़ा हुआ है छत पर चढ़े हुए व्यक्ति से पूछेंगे कि वो व्यक्ति वो कहेगा कि जा रहा है छत पर चढ़ा हुआ व्यक्ति उसको बहुत देर तक देखता है बहुत देर तक देखता है उसके लिए तो वर्तमान ही दिखेगा ऐसे ही परमात्मा तो सर्वोपरि है सर्वज्ञ हैं सब कुछ जानता है सब कुछ जानता है तो उसके लिए सदा वर्तमान रहता है हम जीवात्माओं की दृष्टि से भूत भी है और भविष्यत भी है इस दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो कह सकते हैं कि परमात्मा तीन कालों का जानने वाला है हम जीवात्माओं की दृष्टि से ऋषि लिखते हैं जो था नहीं पहले से था नहीं अब हो गया ये वर्तमान आगे होगा वो भविष्य जो बीत चुका है वो भू अब ऐसी स्थिति में वही बात फिर दोहराता हूँ ऋषि ने कहा है कि परमात्मा के साथ ऐसा होता ही नहीं है ईश्वर को पता है आगे सृष्टि होनी है ईश्वर को पता है पीछे सृष्टि हो चुकी है ईश्वर को पता है वर्तमान में चल रहा है इस पूरी लंबी श्रृंखला को आगे पीछे एक साथ देखते हैं एक साथ देखते हैं तो वो वर्तमान दिखाई देगा इस चीज को हम जीवात्मा कल्पना करके भी नहीं सोच सकते इस चीज को तो परमात्मा ही एक साथ देख सकते हैं आगे और पीछे वर्तमान को मिला करके एक साथ देखने का सामर्थ्य तो केवल और केवल ईश्वर में है हम जीवात्माओं में नहीं है परमात्मा सर्वज्ञ है सर्वज्ञ है शंका पैदा हुई कि हम जो कल कार्य करने वाले हैं क्या परमात्मा जानते हैं यदि ये कहते हैं कि जानते हैं जानते हैं तो फिर सिद्धांत दोष आता है कि जीवात्मा तो स्वतंत्र है परमात्मा ने आज जाना कि ये वहाँ जा कर के किसी मठ में जाएगा किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के हवन करेगा दान देकर के आएगा कल का विचार परमात्मा ने जान लिया कि ये दान देकर करके आएगा किसी मठ में जाना है यज्ञ करेगा और कुछ करेगा और अचानक उसकी रिश्तेदारी में कहीं मृत्यु हो जाती है मृत्यु हो जाती है सारा कार्यक्रम निरस्त हुआ और वो वहाँ चला गया अब परमात्मा ने तो जान रखा था कि ये करेगा अब तो ज्ञान बदल गया जब ज्ञान बदलता रहता है जिसका ज्ञान बदलता रहता है वो सर्वज्ञ नहीं होता जिसका ज्ञान एक रस स्थायी रूप से बना रहता है वही सर्वज्ञ है वही सर्वशक्तिमान है और जिसका ज्ञान कभी कम कभी ज्यादा घटता बढ़ता रहता है वो सर्वज्ञ नहीं होता दोस्तों दिखाई दिया किंतु परमात्मा ये अवश्य जानते हैं इस जीवात्मा का पूरा पूरा सामर्थ्य जानते हैं कि ये जीवात्मा ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकता है क्या करेगा और ये दूसरी परिस्थिति बनने के बाद ये क्या कर सकता है क्या करेगा ये पूरा का पूरा परमात्मा जानते हैं और वहाँ ऋषि लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश के सातवें समोल्लास में इसी सर्वज्ञ को खोलने के लिए कहते हैं कि जैसा जीवात्मा करता है वैसा ही परमात्मा जानता है जिस क्षण ये जीवात्मा जैसा कर रहा है वैसा वैसा परमात्मा जानता है अब कहें कि तुम्हारा परमात्मा तो कमजोर पड़ गया आगे क्या ये जीवात्मा करने वाला है उसको इतना भी नहीं पता कमजोर नहीं पड़ा उसके नियम हैं। जीवात्मा की अपनी स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता का हनन परमेश्वर कभी नहीं करते जैसे प्रातःकाल श्रद्धे स्वामी जी कह रहे थे कि परमात्मा आकर के हाथ नहीं पकड़ते अंदर सूचना तो दे देते हैं अंदर अंदर सूचना दे दी जाती है हाथ नहीं पकड़ते हैं हाँ परमात्मा इतना होते हुए भी सर्वज्ञ है उसकी सर्वज्जता में कोई कमी नहीं आती अर्थात हम आगे क्या करने वाले हैं जब करेंगे तब तब परमात्मा को ज्ञान रहता है किस परिस्थिति में कैसा कर्म करेंगे वो ज्ञान रहता है आगे हम यही करेंगे ऐसा ही होगा ऐसा परमात्मा नहीं जानते नहीं उन उनके ज्ञान में आता क्यों क्योंकि जीवात्मा को परमात्मा ने स्वतंत्र छोड़ रखा है इसलिए और सिद्धांत में यहाँ कोई हानि नहीं हो रही है तो कवि अर्थात सर्वज्ञ। अब हम दूसरे भगवानों पर घटा करके देखें अभी भस्मा की हमने कथा देखी वो परमात्मा कैसा था कि वरदान दे रहा है और उसको आगे का पता ही नहीं था कि तेरे ही सिर के ऊपर हाथ रखने वाला है इसकी योग्यता क्या है इसको ये वरदान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए उस परमात्मा को पता ही नहीं है जो पौराणिक काल्पनिक परमात्मा बना रखे हैं ईश्वर किसको वरदान देते हैं और किसको वरदान नहीं देते वो जानते हैं पात्र को ही वरदान मिलता है वो पात्र को कभी भी वरदान नहीं मिलता परमात्मा किसको ज्ञान देते हैं जो योग्य है जो पात्र है चोर डाकू मलिन अंत करण वाले को वो योग्यता नहीं मिलती वो सहयोग नहीं मिलता परमात्मा की ओर से जो शुद्ध पवित्र अंत करने वाले परमात्मा की आज्ञा का पालन करने वाले हैं जो सहयोग परमात्मा की ओर से उनको मिलता है रामचंद्र जी क्या सर्वज्ञ थे नहीं थे चले गए हिरण के पीछे नहीं पता था कि रावण आएगा और उठा ले जाएगा उठा भी ले गया है तो नहीं पता लगा पाए अपनी बुद्धि से अपने विचार से कि कौन लेकर के गया होगा कहाँ लेकर के गया होगा कैसे लेकर के गया होगा नहीं बत पता लगा पाए ईश्वर सर्वज्ञ है जो कर्म जीवात्मा ने कर दिया वो जान लेता है यदि रावण कर चुका था सीता को लेके जा चुका था पता लगा लेना चाहिए था यदि ईश्वर होते होते होते परमेश्वर तो एक बहुत बड़ी कसौटी वैदिक सिद्धांत ही देता है कि जीवात्मा की परिभाषा क्या होगी परमात्मा की परिभाषा क्या होगी और इस प्रकृति की परिभाषा क्या होगी बिना वैदिक सिद्धांत के बिना वैदिक मान्यता के स्पष्ट हो ही नहीं सकता चाहे कितने भी मत संप्रदायों के ग्रंथालय के ग्रंथालय पढ़ दीजिए करोड़ों करोड़ों किताबें पढ़ लीजिए तो भी संशय का निवारण नहीं होने वाला बिना वैदिक सिद्धांत के कबीर मनीषी परिभो स्वयं भो मनीषी मनीषी का अर्थ किया है मननशील विचारशील बिना विचारे कोई कार्य नहीं करता है विचार करता है मनन करता है और तब उसकी क्रिया होती है ऋषि से पूछा जो परमात्मा क्रिया करते हैं उनका तो अनंत सामर्थ्य है उनका तो अनंत स्वरूप है उनकी क्रिया जो होती होगी वो शांत होती होगी या अनंत होती होगी ऋषि लिखते हैं उसकी क्रिया जितने स्थान पर जैसी करनी चाहिए उतनी ही होती है अनंत नहीं होती भले ही अनंत सामर्थ्य है और वो स्वरूप से अनंत है लेकिन जो क्रिया करता है वो उसकी जितने में जितनी आवश्यकता है उतनी ही करता है इसे पता क्या लगा कि विचारशील है मननशील है परमात्मा बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करता ऐसा मत सोचिएगा ऐसी कल्पना मत करिएगा कि जैसे हम विचार करते हैं ऐसे ही परमात्मा पहले विचार करता होगा इसने चोरी की है इसके गवाह होने चाहिए इसकी गवाही मिले ये हो फिर विचार करेंगे इसको दो साल की सजा देनी चाहिए या चार साल की सजा देनी चाहिए ऐसी कल्पना मत कर लीजिएगा जैसे जैसे कोई आप देखेंगे कंप्यूटर होता है उसमें जैसे ही कोई शब्द आपने डाला और तत्काल उसके सारे के सारे वो निकल कर के आ जाते हैं ऐसे ही जैसे परमात्मा ने देखा कि इसने ये कर्म किया उस कर्म का फल पहले से ही निर्धारित है कि इस कर्म का फल ये होगा इस कर्म का फल ये होगा इसका ये होगा इसका ये होगा, होगा वहाँ हमारी तरह विचार नहीं होता लेकिन फिर भी समझाने की दृष्टि से कहा है परमात्मा मनीषी विचार पूर्वक चिंतन पूर्वक कार्य करते हैं कर्म फल देते हैं हम जीवात्माओं के कवि ही मनीषी ही परिभू स्वयंभू ऋषि दयानंद जी के इस वेद भाष्य को पढ़िएगा और परमात्मा का स्वरूप अन्य शास्त्रों की दृष्टि से और देखेंगे थोड़ा सा मंत्र और शेष है और चर्चा फिर करेंगे अभी तीन चार मिनट हैं प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा आपने बोला कि उनको मनुष्य एक मनुष्य क्या करता है, उसके बारे तो में चलता है कम क्यों हो रहा है नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा क्योंकि जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है इसकी स्वतंत्रता में परमात्मा कभी बाधा नहीं डालता कि ये जबरदस्ती परमात्मा उसे अच्छा ही अच्छा करवावे कोई जबरदस्ती बुरा ही बुरा करवावे ऐसा परमात्मा की ओर से नहीं है क्यों क्योंकि जीवात्मा स्वतंत्र है अच्छे भी कर सकता है बुरे भी कर सकता है हाँ एक व्यवस्था परमात्मा ने दे रखी है जो अंदर प्रातःकाल स्वामी जी बोल रहे थे लज्जा भय शंका अंदर वो प्रेरणा जरूर कर देता है संकेत मात्र हो जाता है कि भैया ये गलत है रुकेगा तो तेरा फायदा नहीं रुकेगा तो परिणाम भोगेगा तो ये जो भ्रष्टाचार आदि है वो परमात्मा के कारण नहीं है वो हमारे अविद्या के कारण है हम जीवात्माओं की कमी है इसके कारण है जी जी पौराणिक कथाएं हैं पौराणिक कथाएं हैं उस कथा के आधार पर मैंने बोला है यदि वे ऐसा मानते हैं तो ये ये दोष उनमें आएंगे यदि वो ऐसा पुराणों के आधार पर मानते हैं तो उसमें बहुत सारे दोष आएंगे ये सत्य है या नहीं है उसके ऊपर विश्लेषण नहीं कर रहे थे वो पुराणों में तो बहुत सारी मिथ्या कथाएं लिख रखी हैं जोड़ रखी हैं महर्षि दयानंद जी ने पून प्रवचन में शंकर को बहुत योगी कहा है उत्तम राजा कहा है वैदिक राजा कहा है जो हिमालय की तरफ का क्षेत्र था उस ओर के राजा शिवजी थे इधर पुष्कर की तरफ राजस्थान की तरफ जो बहुत बड़ा भूभाग होता था उसके राजा ऋषि दयानंद जी ब्रह्मा को कहते हैं ऐसे ही दूसरा भूखंड रहा होगा विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश तीन जो बोलते हैं इनका अलग अलग वर्णन किया है पुनः प्रवचन इतिहास विषयक प्रवचन जो है महर्षि के उसको देखिएगा जो पुराणों की कथाएं थी उसके ऊपर मैं बोल रहा था पीछे वाले से हाँ जी नहीं उनको इस विषय में मैं कुछ नहीं बोलूँगा नहीं जो जो मेरी मान्यता थी और जो विचार ठीक आ रहा है वो मैंने बोल दिया उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा अब तो वो ठीक है ना वो कई बार मिला जाता जी वो सामान्य है जिसके पांच क्लेश खत्म हो गए चाहे वो सन्यासी हो गृहस्थी हो चाहे वान हो कोई भी हो उसकी मुक्ति निश्चित है तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने प्रसंग वसात इस रूप में बोला होगा कि जिसके क्लेश खत्म हो गए जो इस मार्ग पर आएगा वो सन्यासी तो बनेगा ही सन्यासी बन ही जाता है उस आधार पर सन्यासी की मुक्ति होती है वो कथन अलग प्रकार से है टकराव कुछ भी नहीं है ठीक है बैठे वैदिक मान्यता में किसी को वरदान मिला या नहीं मिला महर्षि दयानंद जी ने जैसे दयानंद जी का क्या कहें योग दर्शन में जिसने सत्य को की प्रतिष्ठा कर ली है सत्य पर सिद्धि प्राप्त कर ली है तो वो जो कुछ कहता है वहाँ लिखते हैं वो हो जाता है तो ऐसे कुछ लोग जो सामने वाले की योग्यता को देख कर के बोल देवे कि भाई तेरा कल्याण हो ऐसे लोग कल्याण हो उसने योग्यता देखी और फिर बोला है कल्याण हो तो वो वरदान रूप ही समझना चाहिए ऐसा हो सकता है जी आपसे बाद में आपका हो गया अभी आप है है के में तीन सुनाओ सम वो क्या क्या वो क्या वो है। और क्या शब्द आता चीज़ मुझे भी नहीं आ रहा है अभी मैं बता दूंगा बता दूंगा हाँ योगेश जी ये जो दर्शन शास्त्र है तो इनकी जो व्याख्या है वो अध्यात्म पद जन सामान्य को तो आसानी से समझ में आती नहीं से जो है है वो दार्शनिक तो किसी विद्वान ने इन दर्शन शास्त्रों के सूत्रों की, की व्याख्या चुन चुन करके व्यवहारिक रूप से किए जो समाज में चलते उदाहरणों के साथ वो देख हाँ हाँ हाँ मैंने दो तीन उदाहरण दिए जैसे हम आत्मा नहीं चाहते कि कोई हमारी चोरी करे हमें धोखा दे इससे रक्षा चाहते हैं रक्षा चाहते हैं तो यही काम यदि करते हैं तो क्या हो जाएगा ये पाप हो जाएगा जिस जिस चीज से हम बचना चाहते हैं रक्षा चाहते हैं वही वही कार्य यदि हम करते हैं तो वही वही पाप हो जाएगा चोरी धोखा आदि ठीक है जल्दी बोलिए क्या चीज़ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ अभी बैठिए वो चर्चा नहीं करेंगे अभी हाँ जोशी बहन कुछ कह रही थी? <laughs> को, कोई माताओं बहनों में से कोई कह रहा था हाँ मुकुट बिहारी जी असना विरम का अर्थ हमने देखा था नस नाड़ियों के बंधन से रहित जी देखे। देखे। नहीं है सत्य तो सत्य ही है रास्ता तो एक ही है कोई शॉर्टकट नहीं कोई ब्रेकर आदि नहीं यदि वो रास्ता मिल जाता है तो सीधा ही जाता है रुकावट नहीं है वहाँ ब्रेकर नहीं है और एक ही रास्ता है और इससे शॉर्टकट दुनिया में कोई रास्ता नहीं है वैदिक मार्ग से शॉर्टकट दुनिया में कोई मार्ग नहीं मिलेगा उस पर और विचार कर लेंगे समय हो गया ओम उच्च